जिप्सी राजकुमारी एक समय की बात है कि एक जिप्सी लड़की थी जिसके मन में राजकुमारी बनने की प्रबल कामना थी वह एक जिप्सी कारवां में रहती थी और उसका नाम सिनेमोन था सिनेमोन बहुत कुछ जानती थी क्रिस्टल बॉल में देखकर वह किसी का भविष्य बता सकती थी उसे पता था कि कौन सी जड़ी बूटी जंगल में कहाँ मिलती थी और किस प्रकार उनसे दवाइयाँ बनाई जा सकती थी वो हवा से बातें कर सकती थी और भालू के संग नाच सकती थी लेकिन वह एक राजकुमार के साथ नृत्य करना चाहती थी शाम के समय खाना खाने के बाद वो आग के निकट बैठकर अपनी बूढ़ी मौसी से जादूगरों और उनके जादू की कहानियां सुनती मौसी उसे जलपरियों और समुद्री लुटोरों लुटेरों की ड्रैगन और राजकुमारियों की कहानियां सुनाती ओह सेनेमोन ने कहा काज राजकुमारी साइपरीना की तरह मैं भी एक महल में रह पाती एक राजकुमारी भी दुखी हो सकती है बूढ़ी मौसी ने कहा असंभव है सेनेमोन ने लकड़ी के एक टुकड़े को जो उसे जंगल में मिला था घिसते हुए कहा बूढ़ी जिप्सी औरत प्रसन्नता से मुस्कुराई जब सिनेमोन ने लकड़ी में कैद एक जीव को स्वतंत्र कर दिया बहुत कुछ है जो सोने के मुकुट से अधिक बहुमूल्य होता है उसने कहा सिनेमोन को उसकी बात का विश्वास न हुआ एक दिन अपना भाग्य जानने के लिए राजकुमारी साइप्रिना जिप्सियों के कार्रवाई में आई सिनेमोन ने क्रिस्टल बॉल में देखा और आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गई मुझे एक विशाल महल दिखाई दे रहा है मैं एक सुंदर राजकुमार देख रही हूँ हीरे मोती जवाहरात मुझे अकूत धन सम्पदा दिखाई दे रही है राजकुमारी साइप्रिना प्रसन्नता से हसी फिर उसने अपना पर्स खोला और फिर एक चांदी का सिक्का सिनेमॉन की हथेली पर रख दिया जिप्सी लड़की मैंने सुना है कि तुम भालू के साथ नृत्य करती हो मैं तुम्हारा नृत्य देखना चाहती हूँ मैं कोशिश करूंगी सिनेमॉन ने कहा लेकिन बबलेज़ी को हर समय नाचना अच्छा नहीं लगता सिनेमॉन ने अपनी डफली उठाई और एक जिपसी गीत गाने लगी बबलैद जी, जी आओ करो थोड़ा सा नृत्य बबलैद जी मैं भी करूँगी तुम संग नृत्य बबलैद जी आ नृत्य करने नृत्य करने लगा कितना मजा आ रहा है राजकुमारी ने कहा और ताली बजाने लगी तुम्हें और तुम्हारे भालू को मेरे महल में आना ही होगा हम इकट्ठे खेलेंगे और फिर मैं कभी भी दुखी न हूँगी बब्लैद जी ने सिर हिलाकर इंकार कर दिया वह नहीं जाएगा लेकिन सिनेमॉन बिल्कुल भी न हिंच उसने अपनी मौसी को प्यार किया हाथ हिलाकर बब्लैद जी और अपने अन्य को अलविदा कहा और शाही सवारी में जा बैठी राजकुमारी साइप्रिना ने कहा आज से तुम राजकुमारी सिनेमॉन के नाम से जानी जाओगी और वह उसी नाम से जानी जाने लगी महल की दासियों ने सुगंधित पानी से उसे स्नान करवाया उसके बिखरे हुए बालों को सवारा, खुशबूदार तेल लगाकर कंघा किया फिर शैटन का एक गाउन जिस पर बहुमूल्य रत्नों से कढ़ाई की गई थी उसे पहनाया सिनेमोन ने महल के दर्पण में अपने आप को देखा और दर्पण में जो लड़की उसे उसकी ओर देख रही थी उसे वह पहचान ही ना पाई आरंभ में तो दोनों राजकुमारियां प्रसन्नता के साथ एक साथ खेली राजकुमारी सिनेमॉन आवनूज के घोड़े पर बैठ गई जिसकी आंखें नीलम की थी और जिस पर झंझनाते गुच्छे लटक रहे थे राजकुमारी साइप्रिना ने अपने सारे अद्भुत खिलौने उसे दिखाए हर दिन सुबह महल की दासियां सिनेमोन के बालों को सवारती और उनमें सुगंधित सुगंधित तेल लगाती हर दिन शाम के समय वह राजकुमारी के साथ महल के शानदार नृत्य कक्ष में नृत्य करती यह सब कितना आनंददायक है ना नृत्य करते हुए राजकुमारी साइप्रिना ने कहा राजकुमारियों के ऊंची एड़ी वाले जूते पहनने के कारण सिनेमा उनके पाँव में थाले पड़ गए थे और वह दर्द हो रहा था वह राजकुमारी साइप्रिना को बताना चाहती थी कि बबलेज़ी के साथ नृत्य करने में उसे अधिक आनंद मिलता था पर वह न कह पाई क्योंकि राजकुमारी साइप्रिना घूमती हुई दूर जा चुकी थी दिन बीते सप्ताह बीते राजकुमारी के अद्भुत खिलौने अब सिनेमॉन को उतने मनोरंजक न लगते थे जब भी उनकी चाबी घुमाई जाती तो वह करते जैसा उन्होंने पहले किया था ड्रैगन जल जलपरिया कहाँ है सिनेमोन ने पूछा राजकुमारी साइप्रिना ने अपने नाजुक पांव से संगमरमर के महल के फर्श को थपथपाया थप और कहा ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न मत करो सिनेमॉन ड्रैगन और जलपरिया नहीं होते चलो मुझे जिप्सी गीत सुनाओ लेकिन सिनेमॉन को गीत गाने का मन न था राजकुमारी साइप्रीना जिप्सी राजकुमारी से उगता गई थी यह बहुत उबाऊ है उसने अपने नए मृत्यों से मित्रों से कहा और वह सच में और सच में वह थी उस रात सिनेमॉन अपने नर्म सही बिस्तर पर करवटें लेती रही मैं अकेली हूँ वो रोने लगी बिल्कुल अकेली जब आखिरकार उसे नींद नहीं आई नींद आई तो उसने सपना देखा कि उसकी मौसी उसे ढूंढ रही थी सिनेमोन सिनेमोन तुम कहाँ हो मेरी बच्ची और सिनेमॉन ने उत्तर दिया मैं खो गई हूं अगली सुबह उसे अपना सपना याद न रहा उसके मन में बस एक ही इच्छा थी अपने पाव के नीचे वो ठंडे संगमरमर के फर्श के बजाय उष्ण धरती को महसूस करना चाहती थी नाश्ते के समय कुछ भी खाने का उसका मन न था उसने वहां से जाने की अनुमति मांगी राजकुमारी साइप्रिना ने अधीरता से हाथ हिलाया सिनेमॉन भोजन कक्ष से बाहर आ गई वो महल के विशाल फाटक के पास आई उसने सावधानी से फाटक खोला और उस रास्ते पर आ गई जो महल से दूर जाता थानेमॉन वो हवा के पीछे, -पीछे जाना चाहती थी। लेकिन एड़ी के जूतों से, जूते में चलना कठिन था सिनेमॉन वापस लौट आई उस रात जब सिनेमॉन अपने नर्म सही बिस्तर पर करवटे ले रही थी तो उसकी मौसी फिर उसके सपने में आई तुम कौन हो मेरी बच्ची मौसी ने पूछा सिनेमॉन ने उत्तर दिया मुझे याद नहीं है अगले दिन सिनेमॉन और और अधिक बेचैन थी महल के फाटक की ओर फाटक की छड़े उसे किसी सोने के पिजरे की छड़ो सामान लगी उसने विशाल फाटक को खोल दिया और दूर देखने लगी। लगीम सेनेमॉन हवा ने फुसफुसा कर कहा हवा मुझे बुला रही है उसने कहा उसने अपने सुंदर राजकुमारियों वाले जूते उतार दिए और हवा के पीछे पीछे चल पड़ी पहाड़ियों को पार करके वह एक जंगल के किनारे पहुंच गई फिर वह रुक गई जंगल के अंदर जाने से वह डर रही थी ओह मेरा सिर दर्द कर रहा है अपने सोने के मुकुट को छूते हुए उसने कहा और वो वापस लौट आई उस रात फिर उसने सपने में अपनी बूढ़ी मौसी को देखा सोने के मुकुट से अधिक मूल्यवान बहुत कुछ है बूढ़ी औरत ने कहा सिनेमॉन नींद से उठ गई और उसने आसपास देखा उसे कुछ दिखाई न दिया शिवाय हवा के जो उसके कमरे के खिड़की के बाहर लगे फवारे के पानी में लहरें पैदा कर रही थी अगली सुबह सिनेमॉन ने राजकुमारियों वाले ऊंची एड़ी के जूते न पहने उसने अपना सोने का मुकुट भी न पहना नाश्ते के लिए वो विशाल कक्ष में न गई वो महल के फाटक के पास आ गई उसने फाटक पूरा खोल दिया और हवा के पीछे चल पड़ी उसने घूमकर दूर चमकते हुए महल को देखा हवा ने उसके गालों को छुआ और फुसफुसा कर कहा सिनेमॉन सिनेमॉन और सिनेमॉन जंगल के अंदर चली गई झाड़ियाँ और काटे उसकी ड्रेस को चीरने लगे लेकिन इस बार सिनेमॉन वापस न लौटी वह जंगल के अंदर बहुत अंदर चलती गई वह सारा दिन चलती रही और जब अंधेरा हुआ और आकाश में तारे चमकने लगे वह एक छोटी झील के निकट पहुँच गई वहाँ उसने कुछ देर आराम किया जंगली बेर खाए और पत्तों के बिस्तर पर इतनी गहरी नींद सोई जितनी गहरी नींद वो महल के नरम शाही बिस्तर पर कभी न सोई थी जब वह उठी तो उसे लगा कि उसे महल की सुंदर दीवारें और सेवक दिखाई देंगे इसके बजाय उसे सुनहरी धूप और झील के ठंडे पानी में तैरता एक विशाल भालू दिखाई दिया बबलैद सिनेमान प्रसन्नता से चिल्लाई बब्लैजी ने आश्चर्य से हवा सूंघा उसे लगा कि उसके खोए हुए मित्र ने उसे पुकारा था लेकिन उसने सिनेमान को पहचाना नहीं वह गुर्रा है फिर वो घुमा और झील के दूर वाले किनारे की ओर तैर कर चला गया और घने जंगल में लुप्त हो गया क्या मैं इतना बदल गई हूँ स्वच्छ पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर सिनेमॉन सोचने लगी उसने अपने बालों को छुआ सुगंधित तेल लगाने से बाल कड़े हो गए थे अह उसने कहा और वो झील में कूद गई जब बालों में लगा तेल और सुगंध पानी से धुल गए वो प्रसन्नता से पानी से बाहर आई बबलैत जी शायद नहीं जानता कि मैं कौन हूँ लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ मैं सिनेमॉन हूँ मैं एक जिपसी लड़की हूँ मैं जानती हूं कि हवा से कैसे बातें करते हैं और एक भालू का पीछा कैसे करते हैं वह सारा दिन चलती रही सूर्य के अस्त होने और आकाश में चंद्रमा के उदय होने के पश्चात भी न रुकी वह बब्लैत का अनुगमन करती रही और आखिरकार अपने जिप्सी कैंप तक पहुंच गई कैम्प के निकट जलती आग धीमी पड़ गई थी न किसी ने उसे देखा न किसी ने उसकी आहट सुनी किसी ने भी नहीं सिवाय बब्लैद के उसने हवा को सूंघा और गुर्राया सिनेमा धीमी आवाज़ में गाने लगी बबलैत जी, जी आओ करें हम थोड़ा नृत्य बबलैत जी, जी और वो सारी रात नृत्य करते रहे समाप्त